शांति शांति ही ओ वेद विज्ञान के प्रसंग में वेद द्वारा हमको बताए गए धर्म मार्ग का हम विचार कर रहे हैं यजुर्वेद का एक मंत्र है और बहुत प्रसिद्ध मंत्र है वो हमारे को कैसा उपदेश कर रहा है अर्थात इस संसार में हम रहते हैं तो संसार में हमारा रहने का भाव रहने का प्रकार कैसा होना चाहिए मंत्र है धृते दृह मित्रस्य मां माँ चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षंता मित्रस्य मां माँ चक्षुषा समीक्षे मित्रस्य से चक्षुषा समीक्षा महे मंत्र में परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि परमेश्वर मेरे अंदर एक ऐसी बुद्धि पैदा कर जिससे मैं तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्देशों का व्यवस्थाओं का पालन कर सकूं हमें कभी कभी ऐसा लगता है जो करना है वो हमें करना है फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना क्यों करें प्रार्थना करने की आवश्यकता ही क्या है क्योंकि हमारी एक मान्यता ये है कि जो हम करेंगे उसका फल हमें मिलेगा वो परमेश्वर न अधिक दे सकता है न हमें कम दे सकता है ऐसी स्थिति में प्रार्थना की क्या आवश्यकता ये प्रश्न स्वाभाविक उठता है प्रार्थना की इसमें आवश्यकता इसलिए है कि हमारी जो स्वाभाविक रुझान है प्रवृत्ति है वो अधर्म में होती है और हम जब तक धर्म में रुचि न लें धर्म में जाने की इच्छा न करें तब तक हम धर्म की ओर नहीं जा सकते तो हमको जो इच्छा है वो करने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी होती है प्रार्थना हमारे साथ कुछ उस तरह का काम करती है जैसे हम किसी को कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं बताना चाहते हैं पढ़ाना चाहते हैं और उसके पास दृष्टि ना हो तो हम उसे नहीं दिखा सकते वैसे ही यदि परमेश्वर की हमें सहायता ना हो तो धर्म का स्वरूप हमारे सामने ना हो धर्म के लाभ हमारे सामने ना हो, तो उसमें हमारी प्रवृत्ति भी नहीं होगी हमारी इच्छा भी नहीं होगी जैसे सूर्य है हमारी आँख देख सकती है हम सूर्य के प्रकाश की कामना करते हैं ताकि हमारी आँख देखने में समर्थ हो जाए तो वैसे ही हम धर्म में जब चलने में समर्थ होते हैं तो परमेश्वर हमें धर्म में चलने का जो सामर्थ्य है प्रकाश है ज्ञान है वो प्रदान करता है इसलिए धर्म के चलने में धार्मिक होने में ईश्वर की मान्यता का कारण है बहुत सारे लोग ये कहते हैं आप अच्छा करो ईश्वर को मानो या मत मानो लेकिन एक सोचने की बात है अच्छा करो ही क्यों जब बुरा करने से भी सुख मिलता है तो अच्छा करने की आवश्यकता ही क्या है लगता तो हमें बुरा करने में सुख है इसलिए सब आदमी बुरा करते हैं लेकिन ये बुरा करना कब छूटता है इसकी उल्टी जो जानकारी है वो हमें कब होती है हम कब चाहते हैं कि ये बुरा ना करके अच्छा करना चाहिए हम समझते हैं शायद वैसे ही है कोई भी अच्छा कर सकता है कोई भी बुरा कर सकता है लेकिन कोई तब तक अच्छा क्यों करे कि बुरा करने का उसके पास निषेध ना हो कोई कारण ना हो कि बुरा नहीं करना चाहिए पहली चीज बुरे में प्रवृत्ति होती है बुरे की ओर मनुष्य बहता है झुकता है फिसलता है उसको रोकना तब अनुभव होता है कि ये गलत है ये गलत है ये अनुभव बिना तुलना के नहीं होता और तुलना सामने होती नहीं है बल्कि उल्टा होता है हमको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं हम दुख पा रहे हैं अगला बुरा कर रहा है और सुख पा रहा है ऐसी स्थिति में हमें कैसे होगा कैसे होगा कि हम अच्छा करें हमारे मन में अच्छा करने की इच्छा ही क्यों होगी हम तो बल्कि और अधिक बुरा करना चाहेंगे तब ताकि हमें उसकी तरह अधिक लाभ मिले हम ये समझते हैं कि हम बुरा नहीं कर पा रहे हैं बेईमानी नहीं कर पा रहे हैं चोरी में सफल नहीं हो रहे हैं इसलिए हमें जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं है मैं भी यदि वैसे ही चोरी करूंगा, वैसे ही डाका डालूंगा, वैसे ही ठगी करूंगा, तो मेरे पास भी हो सकता है ये मेरी धारणा है ये मेरा विचार है ये मेरे सामने उदाहरण है लेकिन वो सोचने के लिए बाध्य कब होगा केवल इसी तरह से चलता है तो चलता रहेगा कहीं ना कहीं तो उसे ये सोचना पड़ेगा कि यदि मनुष्य को जो मिल रहा है उसके करने से मिल रहा है बुरा करने से अच्छा मिल रहा है और मैं अच्छा कर रहा हूं बुरा हो रहा है तो परिभाषा ही बदलनी पड़ेगी फिर अच्छा बुरा होता ही कुछ नहीं तो अच्छा और बुरा जब आप दो शब्द प्रयोग करते हो तो इसमें अपने आप एक बात आती है जो चाहिए आप उसे अच्छा कहते हो जो नहीं चाहिए उसे आप बुरा कहते हो जो सुख है आप उसे अच्छा कहते हो जो दुख है आप उसे बुरा कहते हो तो यदि आपको अच्छा करने से बुरा हो रहा है तो आपको अच्छा करना ही नहीं चाहिए और यदि बुरा करने से किसी का अच्छा होता तो उसका कभी बुरा होना ही नहीं चाहिए लेकिन जब आप देखते हैं कि मन में सदा प्रवृत्ति अच्छा करने की होती है बुरा तो व्यक्ति कमजोरी से करता है विवशता से करता है मजबूरी से करता है जो आदमी समर्थ है जो संपन्न है वो चोरी नहीं करता चोरी व्यक्ति तब करता है जब वो ये समझता है कि मेरे पास थोड़ा है आप कहते हैं कि उसके पास तो बहुत था फिर भी उसने चोरी की आप उसकी मनोदशा में जाकर देखें तो वो ये देखता है कि मेरे से और अधिक है लोगों के पास इसलिए मेरे पास थोड़ा है आप अपने पास जो है उससे उसकी तुलना करते हैं इसलिए आप कहते हैं कि उसके पास बहुत है फिर भी वो चोरी क्यों करता है लेकिन उसके स्थान पर खड़े होने से पता लगेगा कि उसके पास थोड़ा है इसलिए चोरी करता है तो आदमी के पास थोड़ा है कम है जब यह अनुभूति होती है और वो अधिक चाहता है तो उसे कुछ प्रयत्न अतिरिक्त करना पड़ता है वो अतिरिक्त प्रयत्न मान्य नहीं होते हैं स्वीकार नहीं होते हैं ना अंदर होते हैं न बाहर होते हैं न व्यक्ति को न समाज को न परिवार को तब वो विवश होता है तब उसके मन में आता है कि अच्छा और सुख एक चीज है तो अच्छा हुए बिना सुख नहीं हो सकता और बुरे को मिटाए बिना सुख नहीं मिल सकता तो इसलिए ये अच्छे और बुरे का जो विवेक है ये जो विवेक ये पैदा करता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है मैं बुरा करके फल तो अच्छा चाहता हूँ और अच्छा करने के पर भी अच्छा फल मुझे मिल नहीं रहा है तो ये दोनों परिस्थितियां क्या कहती हैं ये दोनों परिस्थितियां एक विवशता को कहती हैं एक मजबूरी को बताती हैं मनुष्य जब विवश होता है उसकी विवशता का कारण कोई और होता है जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो उसका कारण वो स्वयं होता है उस वो उसका अपना सामर्थ्य होता है सर्व परवशं दुःखं सर्व आत्मवशं सुखं एक तत्त विद्या लक्षण सुख मनु महाराज कहते हैं क्या पता सुख है क्या दुःख है वो कहते हैं कि जो जो परवश है पराधीन है जिसके सामने व्यक्ति विवश होता है वो दुःख है और जो जो स्वाधीन है वो सुख है सर्वम परवशम दुखम जो दूसरे के आधीन है मजबूरी है वो दुख है आत्मवशम जो अपने अधीन है जब चाहूँ करूँ जब चाहूँ न करूँ जब चाहूँ जाऊँ जब चाहूँ न जाऊँ ये मेरा सुख है तो सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम कहता है कि सबसे छोटी परिभाषा ये तद्या बहुत संक्षेप में सुख और दुख को समझने का यह तरीका है तो ये जो अच्छा करने के बाद अच्छा नहीं हो रहा है और बुरा करने के बाद भी अच्छा नहीं हो रहा है ये बात वो है जहां जाकर मनुष्य ये अनुभव करता है कि सब कुछ उस के हाथ में नहीं है तब वो देखता है कि कहीं पर अच्छा करके अच्छा हो रहा है और दूसरी जगह बुरा करने से बुरा हो रहा है ऐसा भी उसके सामने आता है अब दोनों परिस्थितियां उसके सामने है। कि अच्छा करके कभी कभी अच्छा नहीं हो रहा है और अच्छा करके अच्छा हो रहा है बुरा करके अच्छा हो रहा है और बुरा करके बुरा भी हो रहा है तो इसमें क्या ठीक माना जाए तो क्या ठीक माना जाए इस पर आप विचार करेंगे तो जो दूसरी परिस्थिति है वो स्वाभाविक नहीं है अच्छा करके अच्छा होना ये स्वाभाविक है अच्छे से सुख होना ये स्वाभाविक है और बुरे से दुख होना यह स्वाभाविक है और हमारे अनुभव में यदि ऐसा आ रहा है कि हम अच्छा करके दुखी हो रहे हैं या बुरा करके कोई सुखी दिखाई दे रहा है तो इसमें कहीं त्रुटि है हमारे देखने में या उसके अनुभव करने में कि यह बुरा कर रहा है ये गलती है पहली गलती तो ये है कि हम ये समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं और बुरा हो रहा है कि आज जो हम आज कर रहे हैं उसका ही वो परिणाम है या जो आज वो व्यक्ति बुरा कर रहा है उसका ही उसे वो फल मिल रहा है यह हमारी भूल होती है ये कोई दुकान नहीं है जिसके व्यापारी की जिसके पास आप जाकर ये पैसा दिया और ये काम किया हमारे पास जो करने और हमारे पास प्राप्ति का एक उलझा हुआ व्यवसाय है उलझा हुआ व्यापार है इतना तो हमें है कि करने से होता है लेकिन यह कैसे हो सकता है कि अच्छा करने से बुरा होता है और बुरा करने से अच्छा होता है हमें अनुभव यह है कि हम अच्छा करते हैं तो हमें संतोष मिलता है हमें प्रसन्नता मिलती है हाँ हमको संसार की ओर से शाबाशी मिलती है बधाई मिलती है धन्यवाद मिलता है और यदि हम बुरा करते हैं न तो हमारे हम बुरा चाहते हैं अपने साथ न दूसरा अपने साथ चाहता है तो ये नियम कैसे बनेगा कि बुरा करने से अच्छा होता है या अच्छा करने से बुरा होता है तो वो समझने में कहीं गलती है त्रुटि है पहली त्रुटि ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि आज हमने जो किया है उसका यह तत्काल मुझे फल मिल रहा है वो जो आज कर रहा है उसका फल उसे आज मिल रहा है ऐसा स्थूल रूप में दिखाई देता है वास्तव में तो हमको किस कर्म का कब फल मिल रहा है यह जानना बड़ा कठिन होता है हम केवल इतना जान सकते हैं कि हमने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा अच्छा होगा और यदि हमने बुरा किया है तो बुरा होगा उसे हमें कोई बचा नहीं सकता हमारे यहां अच्छा करने की जो प्रेरणा दी जाती है उसका अनिवार्य संबंध होता है और वो हमें अच्छे का फल कभी तो हमें तत्काल मिल जाता है हमने आचार्य को गुरु को बड़ों माता पिता को प्रणाम किया उनकी प्रसन्नता उनका आशीर्वाद हमें तत्काल मिल गया लेकिन हमने खेत में अनाज डाला उसका फल हमें छह महीने बाद मिलेगा हमने पेड़ लगाया वो साल भर बाद मिलेगा दो साल बाद मिलेगा चार साल बाद मिलेगा तो वैसे ही जो काम हमने किया उसका फल कब मिलेगा ये हमारे पास निश्चित नहीं है जो संसार के काम हैं उनमें हम ऐसा सोच सकते हैं जो दिखाई देता है उसमें हमें पता लगता है लेकिन जो हमको दिखाई नहीं देता है उसमें एक ही बात समझ में आती है और वो एक बात यह समझ में आती है कि अच्छा करने से ही अच्छे की प्राप्ति होती है और बुरा करने से बुरे की प्राप्ति होती है ये हमारे अनुभव से हमें पता लगता है। और हमारे सामने फिर विकल्प होता है हम अच्छा करें या बुरा कर तो यदि हमारे पास किसी का सहयोग न हो सामर्थ्य न हो तो हम अच्छा नहीं कर सकते इसलिए परमेश्वर की सहायता की हमें सदा आवश्यकता होती है ओ र्व शांति शांतिरव शांति क्षमा शांतिरे ओ शांति शांति शा